सारी तो हो जाएगा कभी माधुरी बात सुनाता हूं हम तो कई महत्वपूर्ण बात नहीं सुनाते हैं माधुरी बात है? अच्छा आपको कार्षुति की याद आती है कि भट्टाचार भट्टे आप बहुत बढ़िया नहीं करते। मैं सभी को अब एक प्रश्न है कि आप जब यदि सो गए थे है? तो जागृत और स्वस्थ से विलक्षण कोई व्यक्षा हुई थी ये आपने कहते थे और यदि आप देख रहे थे दार्षण मुक्ति को जागृत से राज थे हैं ये आई ये जागृत है ये सपनाया और ये क्या ही मिला पर गाड़ी मिला न उस क्या था उस समय न उस समय जागृत थी न उस समय स्वप्नता अरे शामच का भी पता नहीं था नहीं। मैं हों ये लगती ही नहीं थी तो सत्या प्रश्न ये है कि जो सो गया था उसमें तो याद नहीं ना सो रहे और जो देख रहा था वो सोया नहीं था जिसने चार सुदृति को देखा वो साक्षी तो बोला नहीं।, नहीं और सारे जो सो गया था उसने स्मृति देखी नहीं अब मैं सोया था यह स्मृति कैसे होगी अब गए कहा फंस गए उस साक्षी का नींद टूटने पर उसने जागने वाले आभास के साथ अपने को जुड़ दिया तो साक्षी का तो रहा ज्ञान और आभा की रही सुशुक्ति है? और दोनों का हो गया सादा क्यन वृत्ति तो अहम भाव की सुसुक्ति और साक्षी का ज्ञान दोनों एक में मिल गए और बोले सो मैं सोया था दासम जी मैं कभी सोए आत्मा जो है साक्षी जो है वो कभी सोया नहीं साक्षी का जन्म नहीं हुआ बोला साक्षी का मरण नहीं होगा साक्षी घर स्वर्ग में नहीं जाता है साक्षी जब अपने को कोल में परिचंद समझता है, परिच्छन बनाने का लाभ होगा बताओ देखो संस्कृत बोली है बोली के चक्कर में ज्यादा लेता चीज अगर समझ में आ गई तो फिर बोली ठीक है और यदि बस समझ में नहीं आई तो चाहे उतनी हसी हंगेदी बोलो और चाहे उतनी कठोर संस्कृत बोलो तो दोनों दुर्घटना में दस्ती समझ में आनी चाहिए वो भी समझ में नहीं आनी चाहिए क्या चीज समझाई जा रही है वो समझ में आनी चाहिए शब्द होता है अपने अर्थ का साक्षात्कार कराने के लिए यदि अर्थ का साक्षात्कार नहीं हुआ एक पचास वर्ष से भी ज्यादा पुरानी परिवार लड़ी अपने पास कोई देरिया शादी देने पर सात दिन चलती थी और सात दिन सात दिन में एक दिन शादी लगाने पर गिरफाई करी तो महाराज वो 24 घंटे में दो बार हम दिन लोगों ने कोशिश की मतलब चौबीस घंटे और अड़तालीस करने का काम कर देते हैं बहुत कोशिश की कि सुधर जाए देख तो गई दे दे तो हम पंडित तो तो तो जी से कहते थे अपने लाइब्रेरियन से तो उसको हटा देना तो दोस्ती बहुत चलती तो है अच्छी चलती है उसको हटाने की क्योंकि खड़ी बोलते हैं समय बताने के लिए यदि भरी समय है बता दी का ये जो हम लोग जागान देते हैं कि आप श्रवण करते हैं उस समझाने के लिए ये जो जीत पटाता प्रति देती है ये जो सेकेंड तीस ती हो गई करती है इसलिए आपको बाइक बता रहे कोई वस्तु बता रहे और यदि उन वस्तु पर आपका ध्यान नहीं तो ये काम का घुसने वालों में शाम है आपके गांव तो में लाल भरा है कितना गंदा है जीत भरिए शाम थी कितनी गंदी है।, है इससे जो काम होना चाहिए जो काम इससे लेना चाहिए छोटे भाई वो तो अज्ञान सारे दुख का कारण सारे शोक का कारण सारे भो का कारण अज्ञान प्रज्वाल ऐश्वर की आग चला किससे हमारा मतलब नहीं है तो भी शक्ति स्वाध्याय से हो जाता है हो जाए ना कहीं हो गुरु के उद्देश्य हो वो हो जाना चाहिए क्या होना चाहिए बदल होगी जब तक द्वैंत बब तक संतर जी में वृद्धि नहीं होगी ये द्वैंत शब्द हो एक बार विधायक परवे यात्रा करना तो वहां से गारूक बन आया है है ना अब कई बारे का संशय शंका जब तक गलत रहेगा तब तक तब तक, तक आप संशय से रुपये और संशय क्या है अज्ञान का रक्षा अज्ञानम विद्या और संशय ज्ञानम अज्ञान ज्या ये सब तस्मा अज्ञान है जगह गीता बोलते हैं हर स्थम ज्ञासीनात्मना चित्त संशयम संशय कहता है तो अज्ञान सम्भूतम संशय के का नाम अज्ञान अज्ञान सम्भूतम संशयम चेतवा ज्ञान की तलवार से अज्ञान के बेटे संदेह हो का उत्कृष्ट उत्कृष्ट भारत अब वो निश्चय जो है वो सत्संग से मिले ठीक है शास्त्र से मिले ठीक है गुरु से मिले ठीक है और कभी बड़ा हुआ मिल जाए एक राजा का बलवान आता है आ, वो चादरी रात में है मौत में व्यक्त करते वो मौत का वर्णन नहीं करते क्या क्या महत्वपूर्ण करते ग्रायवंशी तो तो के ज्ञानखंड में है उसी समय महाराज कोई आकाश मार्ग से उड़े हुए थे और बोल रहे थे पत्पना जो महाराज उस राजा की काम में सब समझी बस काम धन ले बड़े भारी ज्ञानी के नाम से प्रदेश तो बड़ा भारी सतोज्ञानी हुआ कार्य चिड़िया के मुँह से हम तो ताकत में बातचीत करते जा रहे थे हंसों के मुंह से कान में पड़ गया ये नहीं कहा अरे संतान से मिले तो वहां से भी हो भाई कोई नार की प्राणी से मिले तो वहां से भी लो चिन्हिया से मिले वहां से भी लो ये समझी दूर करना समझी दूर करना जरूरी है मैंने आपकी मूर्खता दूर करना जरूरी है इसका मतलब ये है, मूर्छक आपकी बुद्धि मूर्छित हो गई है बेहोश हो गई है आ, एक बड़ा एक बड़ा भाई विद्वान था किसी को स्नान करना था सारे वस्तु ऐसे यहाँ का राजा था ना राजा उसको मैं यही बोल पड़ता है जो उनका है बल्लु है पश्चिम हमारे सामने क्या होता है जी so, दिन वो किसी काम में पकड़ा गया वो विद्वान पुलिस तो ने तो पकड़ लिया राजा से बाबू पड़ा कि वो विद्वान जो उनको हमेशा गाली देता था वो उन्होंने कहा लिया हमारे साथ बोले कि हम तो, तो तुम्हें सजा देंगे दंड देंगे विद्वान पुरुष से कहा कि हम तुमको सजा देंगे तुम तो हमारे एक पांव लोग और माफी मांगो कि हमसे गलती हुई है और तब हम तुमको माफ कर सकते हैं और नहीं तो हम तो कहोगे लोग कहोगे दोनों कहोगे तो आज हम छोड़ने वाले लोगों नहीं है पहले पंडित को समझाने की कोशिश की कि हमने बिल्कुल ठीक किया है भारत के दोष लोग रही हैं बोले पत्र सबसे लोग पंडित ने क्या किया कि छत उसके पाव पर अपना कर दिया है आज तो छोड़ दिया मांगते तो तो हैं राजा ने छोड़ दिया छोड़ दिया बाहर निकले पत्रों ने चाहते हो आज तुम्हारा छोड़ दिया ना अभिमान रोज राजा तो रू उदू करते थे पहले नहीं हमारा अभिमान नहीं सुनता हम अभी उर्दू करते किया गया तो किया मैं समझता था कि ये आदमी है कान तो सुनता होगा लेकिन ये काम तो नहीं सुनता है तो पाँव से सुनता है पाँव से कहा पाँव से है अब तू पाँव से सुनता है तो पाँव से सुन ये महापुरुष काम तो नहीं सुनता है पाँव से सुनता है तो भाई मेरे जहां से समझदारी मिले समझदारी समझदारी कोश प्रदान देखो तो बात आप अभी क्रिय यदि कुछ भी लग रहे थे तत्जन अभी जन्म सेतन जन अपूर्व शुद्रवैर लगभ्य थे कहीं से भी मिले हरे गौनस्पति श्रोत श्रद्धा शुभाम कृद्या आदविकाचालु पुरुष को चाहिए की उत्तम विद्या अपने छोटे से ही ग्रहण कर ले अंत्याग परम भर मन यदि अंत्य जोड़ी तत्व ज्ञान मिलता हो तो उन्हें मिलना चाहिए क्योंकि तत्व ज्ञान इतना दुर्लभ है तो स्पष्ट तो है अंत्यगतिक अंत्य जोड़ी कर्म धर्म रूप तत्व ज्ञान प्राप्त कर लेना चाहिए इतनी महत्वपूर्ण वस्तु है मनु जी ने कहा यथोज के आय दे आत्मज्ञाने समय द्यार का त्याग बेटा याको के अपनी जो कोई कर्म का भले अपनी होता कर पा रहे कोई बात नहीं छूट जाए संध्या बंधन तो कोई बात नहीं लेकिन आत्मज्ञान शांति और उपनिषदों का भारत इसमें प्रयत्न होना बारह अध्याय कर तो। अंत तो में करते हैं समुद्र वेदाभ्यास है अत्र वेदाभ्यास उपनिषद्यासर उपनिषद का इसका यत्म होना चाहिए जो परमेश आत्मदर्शन जाग्यवल जी कहते हैं कि आत्मदर्शन परम धर्म है आत्मान और वेदानुजात अपने आत्मा का ज्ञान प्राप्त करो है अरे तो आत्मा क्या है देखो पहले तो, तो इसमें बताया कि शोक नहीं में गीत शोक नारद ने कहा कि सोहम प्रेर अगर, अगर सोचा है तो कुमार से नारद जी ने हाथ जोड़ के कहा मैंने सारे शाहिए लेकिन मेरा शोक नहीं गया शरद पवार ने परम पारं करके शरद पवार ने उपदेश करके नारद को डीज तो तो है तुमको तो वो मिला तो हो जिसको तो शोक तो कभी छूटते नहीं तो, तो वो लिला हो तो। जिसको कभी छूते ही नहीं वो लीला हो समस्त परम मुखसरे विजित करता आया है समस्त पर भगवान शरद कुमाराऊपषद में पिताजी के उपदेश करने पर ये भी नौ बार उपदेश किया है उन्होंने महाभारत का उपदेश करने के बाद जंगल में ले गया आप पढ़ कोई विधाना भ्यास करने के लिए नहीं बैठा नहीं पूरा प्राणायाम प्रख्यात राष्टा दिया समाधि बोल नहीं किया, प्राणा आ दिया। नहीं किया। और एकदालक ने उपेश दिया और श्वेत देखने का रिजल्ट जो हो दिया जान दिया श्वेत दो ने जान लिया तो लोग समझते हैं अंधेरा उन पर जोर देखेंगे तो वहां से बदकर जाना रहेगा आप जोड़ेगे तो वो देखेगा वो किताब में शनिपन्ध ज्ञान रहेगा जो देवता तुमको ज्ञान देगा वो देवता अपने को नहीं बुलाएगा वो बना रहेगा कोई अवय प्रतिष्ठान तक प्रदेश जब जब दिल्ली की निवृत्ति हो जाएगी वो इनका जागर हो जाएगा तो सर्वथा अभय पद प्राप्ति हो जाएगी जक भाति कल मृत सत्तव आंबतरंदर सुखं चर चरम चलगरी क्षण व्यवहार करो चरम दो व्यवहार करो आओ भी ज्ञान होंगे तो भूत रहोग होगा एक ने तो कहा कि महाराज जब ज्ञान हो जाता है तो नमक और शक्कर का भेद नहीं देता है। माने उसके जीव जो जाती है वही मर जाते मतलब है कि ज्ञान पाप ज्ञान का पद ये हुआ कि जीव में शक्कर और नमक पहचानने की शक्ति नहीं रही ये भैया जानवर जानवर सत्तर की जो अज्ञान हो भाई शक्ल के रूप में पहचानना जान है नमक को नमक के रूप में पहचानना ज्ञान है पहचानने का नाम ज्ञान है ना पहचानने का नाम ज्ञान नहीं है आनंद धर्मानंद स्वस्व तुम ज्ञान स्वरूप हो पूर्व हो वो इंतजन हो उर्मा बोध जमाने को उर्दू ज़्यादा जाता है जैसे किताब जैसे नहरी और जैसे खुद ये ज्ञान है क्या ये बोध है दो विषय और ये जाने जाते हैं और जानने वाला क्या होता है सिर्फ आख वाला कान वाला जीप वाला और ये जानने वाला इसको है इसको दो गुना हैं हो गया यह और अहम हो गया प्रोत्साहन ये दोनों बोध के विवर्तन दोनों बोध के विवर्त हो विवर्स है माने विपरीतम कर सके विपरीतम कर सदम ये बोध में अनोख हास प्रेम में भी विगल होता है आप लोगों ने सुना हो तुमने सुना हो प्रेम में विवल्प होता है जान में भी विवल्प भी भी होता है सत्ता में भी विगल होता है विगल जो भी जैसी नहीं है वैसी बढ़ते उसको बोलते हैं दुर्धम बात का नाम विवरता विपरीतम्बा का नाम विवरता अवर्तन प्रतिबंधन वृंदावनी वेदांत आप वृंदावन में ऐसा वर्णन करते हैं कि एक बार ललिता कृषि के साथ श्री राना रानी अभिसार में गए श्री कृष्ण के निर्माण के लिए तो उस समय महाराज पश्चिम मेहसू जास्क हो रहा है चालीस चौ चालीस चालीस चालीस और कहीं तो दो सौ सत्य निकुंज गए राधमा रानी और श्रीकृष्ण मिल गए और ललिता जी बाहर अब अब क्या हुआ कि जब प्रातः काल होने लगा और पूर्व दिशा में सूर्योदय जी लाली अरण अरुणोदय जब होने लगा तो ललिता शक्ति ने बाहर से कहा कि प्रिया जी प्रिया जी है प्रातः काल हो गया देखो तो हो रहा है और पूर्व में लाली छा गयी चलो रहा चलो जल्दी चले ने कहा कि सकी को मुझे धोखा दे रही है, है? अभी तो पश्चिम में लाली जी पश्चिम काश में सूर्यास्त कह रहा था और अभी तो कह रही है कि सूर्योदय हो रहा है अगुन की पश्चिम है निश्चित रूल रही है अभी अभी तो समय आए तो रात भर का काल उनको रात भर का जो समय है ना वो एक क्षण भर पालंपरा क्षण भर पारंपरा इसको प्रेम विद्ध करते हैं इतना प्रबल प्रेम था काल का कतई नहीं चला आगे ये बोलते हैं म सुंदर श्री राधा रानी की लेखने के घंटे लेते हुए थे और वो घंटे मुक्त नकरी चित्र दिल गु का बना रहे हैं और महाराज कवि कर और कभी श्री कृष्ण का से ले जाए तो कभी उनकी आंख से आने ने, बने नहीं बने इसीलिए मौरा आ गया तो मौरे पकड़ के प्रया जी की आंख बंद हो तो गए बंद हो गई तो, तो श्री कृष्ण ने भी कह दिया कि प्रिया जी हो गया मधुसूगर गया समझते मधुसूगन गया और एक बंद किए गए जो सुना के, के मधुसूगन गया तो आय मधुसूगन हाय मधुसूगन हा अंत से बेच थे कि मतलब प्रला तो हाथ और गोदम श्री कृष्ण और हाय मोहन हाय मोहन ये प्रला जब श्री कृष्ण ने बेकार की प्रिया जी की प्रिय दिता है प्रिया प्रिया प्रिया घोष बनाया पूर्व होश हो गए जब वो भी होश हो गए तो प्रिया जी उदये फिर उन्होंने उनको दिखाया जब वो जगह तो वो भी होश हो जाए वो भी हो तो ये मालक संजय नहीं भी हो इसको बोलेंगे प्रेम का विवर्थ प्रेम का विवर्भ ये महाराज ऐसा विवर्ष हो रहा है सद विवर्भ है ये जितने नाम रूप हैं ये सत्ता में नहीं है मारू हैं और ये आनंद में नहीं हैं मालूम पढ़ते हैं ये ज्ञान में नहीं है मालूम पढ़ते हैं जहाँ वियोग नहीं है वहाँ वियोग मालूम पड़ता है जहाँ संजोर नहीं है वहाँ संजोर मालूम पड़ता है इसको प्रेम और वैचित्य देवे हैं प्रेम शास्त्र की भाषा में इसका नाम है प्रेम और वैचित्र प्रेम के कारण चित्त की विपरीत विचित्र वैचित्र उज्वल महीने उसका नाम प्रेम वैचित्र तो तो है तो आपको क्या सुना ये असल में वैचित्र हो रहा है निश्चित प्राप्त कर और अप्राप्त साथ हो रहा है उसका नाम प्रेम और अज्ञान विवर्थ आपके स् रूप में दूसरी मे चीज नहीं है यहां भाई कल्पिता तजुशंतवत आनंद पर आनंद ब्रह्म यदि व्यदाना चैतल्य स्मृति कहती है आनंद ब्रह्म तो आनंद ईश्वर तो का आनंद है कैसे आप देखो आनंदाव खंडमान भूजा आनंद आनंदे जाता नहीं जीवन आनंदम प्रयती अति संघर्ष आनंद क्या है तो जगत का कारण है परम ईश्वर जो है परम ईश्वर सुना सब नंदमाने परम इसका वृद्धि आदि नंद के आनंद प्रोते हैं नंद के आनंद भय नंद माने ऐश्वर्य परम ईश्वर और आनंद परमानंदर माने आनंदान परम परमानंद आनंदे विरोधी परमा आनंद, पर्माने आनंद, पर्माने। आनंद जो आनंद है महाराज मानष मानवानंद होता है गर्वानंद होता है देवानंद होता है दस तरह के आनंद होते हैं ना, वो सब आनंद और कर्मानंद कर्मानंद कौन है, तो है। तो सत्गुणित दस बार सतगुणित सतगुणित सतगुणित करते हुए जिस आनंद से बड़ा और कोई आनंद नहीं है वो है आनंद कर्मानंद वो तो है तुम्हारी आत्मा दस करु और अभी है हागरा हजूर साक्षात हादरादूर माने साक्षातरो में नहीं है कालांतर में नहीं है वस्तु में नहीं है वो है अपना स्वरूप अच्छा अब कल आनंद परमानंद स्वेद स्वभाव यत्र युखम प्रदेश आनंदपराननंद आय अज्ञान का मंधन करा शुभ तो जीवन का रहेगा ही तत्व कक्षों एकत्र केवल अज्ञान ही जलाने का महत्वपूर्ण और हस्त होने का भी अर्थ तो ये नहीं है कि पहले अज्ञान सच्चा था खा कर दस राम राम राम अज्ञान ज्ञान अज्ञान, अज्ञान। इसके कारण आ गया मोह तो इसको बिताने का उपाय क्या है दुखी क्या है आत्मा के भावना नहीं करते क्योंकि जो कि बैठने से ही कैसी है उसकी भावना करने की कोई भी मनुष्य हम मनुष्य हम मनुष्य हम वैक्सी भावना नहीं करता नहीं। जो विचारों, विचारो सपुरात्म भाव साहाय पर उद्रुतक स पुनर्निथ यथान प्रणीतिन जंतना सुम अपने को हर देव ने जो ब्राह्मण अथवा तो दिया होते ऐसे सीधे सीधे कोई नहीं कहता कि मैं लड़की मानव सांसा के खिलाफ है लड़के भी तो बोलते हैं ना मैं ब्राह्मण हूं मैं हिंदू मैं सन्यासी हूँ मैं धनी हूं मैं प्रेमी हूं मैं बुद्धिमान हूँ विवाद हूं मैं हैं स्वाभिमान हूं ऐसे कोई ना कोई विशेषण जोर दिए जो कि सब विशेषण पेड़ में ही लगते हैं बेहिमान का रंग सीधा नहीं होता गौरव प्रश्नों हूं मैं दौरा हूं कुछ न कुछ दो रुपये बोलता है सीधे सीधे पे अपने दो देख कोई नहीं घूमता है भी जो अत्यारोप करा दिया गया है अभ्यास हो गया है बिना बचाए उसी को लेकर के बैठता है ये सब विचार करके तो माने हुए हैं कहीं न है, कहीं अज्ञान नहीं माने गए यहां तक कि बात हमको लग जाता है तो हम बात में है थोड़े लग जाता है तो तुम्हें तो आत्मान में और राज चिपक गया तो हम हो गए देश छिपक गया तो देशी हो गए विक्षेप चिपक गया तो हम हो गए ये बाहर से जो थोपी हुई अर्थ में कुछ आरोपा एक के ऊपर अन्य से ऊपर भी अन्य से आरोप एक के ऊपर तीसरी चीज दूसरी चीज पर तीसरी चीज तीसरी तो चीज पर गए टालते गए टालते गए और हम उसको तो कबूल करते हैं यो हुआ इन जो अपना दृष्टा स्वरूप बढ़े ना प्रश्न चिंतन सबको प्रकाशित करने वाला चिंतन माने इंद्रिय इंद्रियवान नहीं हो चाहो कई मामूलों में ना तो जिस क्षेत्रियो तो चेतन नाम कहें आख वाला कान वाला नाक वाला जीव ना, मन वाला संज्ञा वाला इसका नाम से मन करना चाहिए चिंतन वो है जो सबको को तो करता है प्रकाशित और अपने को प्रकाशित करने के लिए जिसको दिशरे प्रकाश की जरूरत नहीं होती सबका ज्ञान उसको होता है इंद्रियों के द्वारा भी होता है जब इंद्रिया काम नहीं करती हैं तब भी होता है से रूप को देख के रूप का ज्ञान होता है जब आप अंधी होती है तब अंधी का ज्ञान होता है जब आंख कमजोर होती है तो कमजोर आंख का ज्ञान होता है आंख बंद होती है तो बंद आंख का ज्ञान होता है ऐसे ही मन जब दूसरों को जानता है तो मन के द्वारा दूसरों का ज्ञान होता है और जब मन दूसरों को नहीं जानता है सुखी में मुख्या में तो मन का भी ज्ञान होता है जो अंतकरण के द्वारा अंतरकरण के सुपुत्र होने पर भी सबको प्रकाशित करता है और अपने को प्रकाशित करने के लिए जिसको दूसरे लिपि प्रकाश की ज्ञान की चेतन की आवश्यकता नहीं होती स्वेतर प्रकाश निरपेक्ष ये जो चेतन तत्व है ये लंबाई चौड़ाई को भी प्रकाशित करता है कुमर को भी प्रकाशित करता है वस्तु वस्तुवेद को भी प्रकाशित करता है शरणवेद को प्रकाशित करता है तो प्रकाश के द्वारा ये परिच्छिन नहीं हो सकता तो प्रकाश से द्रव्य इसको परीक्षण नहीं कर सकते और यदि दूसरा जीव मानोगे कि दूसरा कोई लेखन है तो वो भी प्रकाश नहीं होगा तो वो भी इसको परीक्षण नहीं कर सकते और दूसरा कोई ईश्वर होगा तो वो भी प्रकाश से शहीद होगा तो वो भी इसको परीक्षण नहीं कर सकते देश का वस्तु कोई परीक्षण नहीं कर सकते तो जब द्वितीय है ही भय तो का इसी को इसी चेतन को जब देश काल वस्तु से अपरिक्षण सजातीय विजातीय स्वगंधेद से कहना होता है तब इसको ब्रह्म कहते हैं ब्रह्म सामान्य परिच्छेन सामान्या व्यस्तों व्यक्तता वादक्षता परिक्छेद सामान्य के अत्यंत भाव अत्यंता भाव से तो तो अत्य परिक्च्छेद माने टुकड़ा टुकड़ा हो दुध दुध माने टुकड़ा थक टुकड़ा थन टुकड़ा तु...। सामान्य माने किस्म किस्म के टुकड़े किस्म किस्म सामान्य माने किस्म किस्म के केवल उनके अत्यंता भाव से उपलक्षित ब्रह्म तो ये चेतन ही ये चेतन ही ब्रह्म और परिच्छेद सामान्य जो है वो अपने अत्यंता भाव अधिस्थान में ही बात रहा है इसलिए स्वाभाविकरण भाषमान होने के कारण जिसमें उसका अभाव है उसी में भाषमान होने के कारण जहां अभाव है वहीं जहां खड़ा नहीं है वहां घड़ा मालूम पड़े तो क्या वो होगा वो घरा होगा कि नहीं जहां साफ नहीं है वहां साफ मालूम पड़े तो क्या होगा साफ निक्चा होगा कि नहीं ये सब नहीं कि पहले था कि नहीं आगे होगा कि नहीं उसी समय जहां उसका आना होंगे तो वही बात और आज इस चैतन्य है इस चैतन ब्रह्म में और इस ब्रह्म चैतन्य में ये सारी सृष्टि उस स्व तो प्रकाश सब तो प्रकाश अधिक्रकाशान चेतन और अधिष्ठान माने संवाद नाम रूप के अध्यापेश से सर्वथा विनर्भ आत्मक्रम में दूसरा कोई है ही नहीं न उससे बाहर है न उसके भीतर है न उससे ऊपर है ना नीचे है न उससे पहले है ना पीछे है पीछे सब तक और बाहर भीतर तथा करते कर अपना पराया भेद भेद भेदमात्र करते हिस्से क्या है इसी से केवल अज्ञान के कारण कि जहां जहां तुम्हें दुख है तकलीफ है शोक है वहां जब ये सोचने लगते हो ना कि इसने हमको तकलीफ दी अरे वो तो है नहीं वो हमको तकलीफ है देने वाला दूसरा और तकलीफ पाने वाला मन तो न तकलीफ पाने वाला मन है न तकलीफ देने वाला दूसरा है और न तो तुम उस तकलीफ को भोगने वाले भोक्ता हो न तो उस कारण को बनाने वाले प्रताव क्योंकि जब तुम अपरिच्छिन्न अद्वय ब्राह्मी हो तो परिच्छिन्न को तो सारा का सारा परिच्छिन्न नहीं अपने अत्यंताभाव के अधिष्ठान शुभ तो प्रकाश आत्म